कमठ दृष्टि जोलावई सो ध्यानी परमान सो ध्यान परमान सूरत से अंडा से आपर आप जलमाही सूखे में अंडा देव जस पनहारिन कलस भरे मार्ग में आवय कर छोड़े मुख वचन चित्त कल सा मिलावय फणि मणि धरे उतारी आ पुचरन को जावे वह गाफिलना पड़ सुरत मणि माही पलटू सब सबका रज करे सूरत रहे अलगान कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ध्यान कैसे करना चाहिए ध्यान किसे कहते हैं है ना उस ध्यान के बारे में दो तीन उदाहरण दिया इन्होंने अच्छा रखा है कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान कमठ मन कछुआ कछुआ की दृष्टि से जो ध्यान करता है वही ध्यानी का प्रमाण है सो ध्यानी प्रमाण कछुआ क्या करता है कछुआ जो अंडा देने को होता है तो नदी के बाहर रेती में चला जाता है और उस रेती में अंडे दे देता है अंडा देने के तुरंत बाद वो नदी में कूद जाता है और नदी में से अपनी ध्यान के माध्यम से सूरत के माध्यम से अंडा सेता है अंडा सेते सीते जब उसका समय आ जाता है तो उसमें से बच्चे निकलकर और समय वो भी रेंगते रेंगते नदी में कूद जाते हैं ऐसी ही ध्यान की प्रक्रिया है अर्थात जैसे वो सूरत जल में रहता है लेकिन अपनी सूरत को अंडे पर लगाया रखता है अंडे कुछ रहता है सुरती के माध्यम से तो ध्यान ऐसे ही होना चाहिए कि संसार का सब वो जल में चढ़ता है रहता है सब कुछ करता है लेकिन ध्यान उसका अंडे पर है उसी प्रकार से ध्यानी को चाहिए कि संसार के सभी कार्य को करते हुए भी ध्यान सदगुरु में लगाया जाना चाहिए यदि तो ध्यान सदगुरु में लगा रहेगा तो वही फल प्राप्त होगा जो ध्यान में हम करते हैं तो वही बात को कह रहे हैं कि सो ध्यानी ही सूरत से अंडा से यही ध्यानी का प्रमाण है कि सूरत के माध्यम से वो अंडे को सेता है सूरति अर्थात ध्यान यानी वहाँ अपना मन को टिकाए रखना तो सदगुरु के माध्यम से सदगुरु की तरफ हम अपना ध्यान लगाए रखेंगे तो ये हुआ और इतनी नहीं अब सदगुरु भी जब ध्यान लगाते हैं तो वो भी सूरत से ही सबको सहता है है ना? दोनों ही स्थिति होती है अब जो सूरत ही सदगुरु पर लगाएगा तो सदगुरु सूरत के माध्यम से ही सबको देखता है सबको खुराक देता है सबको सहते रहता है अब समय आने पर वो भी आ जाएंगे जहाँ सदगुरु अर्थात नदी में कूद जाएंगे उस अमृत नदी में कूद जाएंगे अमर गंगा में कूद जाएंगे अमृत गंगा में कूद जाएंगे तो हो जाएंगे है ना? दोनों स्थिति है वो भी गुरु भी ध्यान के माध्यम से सूरत के माध्यम से है ना? और सबको सेता है चाहे जितने भी बच्चे हों जितने भी अंडे ठीक है ठीका? हाँ सो ध्यान परमान सूरत से अंडा सेवा, आप रहे जलमाहे सुखे में अंडा देव अपनी तो जल के अंदर आता है लेकिन अंडा सूखे में देता है और ध्यान के माध्यम से उसे सेता है बच्चे जब विकसित हो जाते हैं उसमें ही उसके पास चले जाते हैं दूसरा उदाहरण रखे हैं कि जस पनिहारिन कलश भरे मार्ग में आवे और कर छोड़े मुख वचन चित्त कलशा पर लावे जैसे कोई पनिहारिन आजकल तो कोई पनिहारिन उतना है नहीं जो कि हैंडपम्प और पानी खुद हुए हैं लेकिन पहले जब कुआँ था या नदी से लोग जल भरते थे तो घड़ा कपारे पर रख करके पानी भर करके और कपार कपारे पर घड़ा भर के एक आग से कांखी में लाद पानी ले जाते थे दूर है न तो लेकिन यदि घड़ा सर पर है और पनिहारिन यदि दो एक सखी हैं दो चार सखियां हैं तो क्या करती हैं कि हाथ को छोड़ देती हैं घड़ी को बस सर पर रहता है वो बेड़े कुछ ऐसा बना लेती हैं और वो घड़ा सर पर रहता है और हाथ छोड़कर सखियों में बातचीत भी करती हैं बाड़ी भी बोलती हैं हाथ भी इधर उधर डुलाती हैं लेकिन ध्यान कहाँ रहता है घड़ी पर कहीं गिरे ना पावा घड़ी पर उनका ध्यान रहता है यदि घड़ी पर से ध्यान हटाई तो गिर सकता है ध्यान हटा कि घड़ा गिर सकता है बैलेंस लेकिन वो सब कुछ करते हुए रास्ते भी चलती हैं बात भी करती हैं हाथ भी लाती हैं लेकिन ध्यान कहाँ रहता है घड़ी पर बैलेंस को संतुलित किया जाती है तो इस प्रकार से इस संसार में हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी खेती गृहस्थी धन दौलत जो कुछ भी है नेक ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए भी हम इस पनिहारिन बाते, की बातें की भांति जो है अपना ध्यान उस घड़े के जल पर अर्थात उस अमृत पर उस सदगुरु पर लगाए रख सकते हैं इधर का भी काम हो जाएगा और घड़े का भी काम बना रहेगा पानी नहीं गिरेगा घर पहुंच जाएंगे ठीक यह स्थिति होती है कर छोड़े मुख वचन चित्त कलशा पर लावे और कर हाथ भी छोड़ देती है बचन से बातचीत करती है लेकिन ध्यान सुरती चित्त कलशा पर लगा रहता है कि कहीं गिरने नहीं ना पाए दूसरा एग्जांपल तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि मनी फनी धरे फनी मनि धरे उतार या चरने को जावे वह गाफिल ना पड़े सुरत मनी माही रहा है फनी मने सांप और मनी मने मड़ी तो फनी मनी उधरे उतारा आप चलने को जा मनिहरा सांप होता है जो कहीं कहीं बिरला मिलते हैं मनिहरा सांप होता है वो विशेषकर रात्रि में निकलता है अर्धरात्रि होग्रह में निकलता है और जंगल में रहता है विशेषकर घने जंगलों में तो वो अपनी मड़ी उसके मस्तिष्क में मड़ी होती तो वो उ, उगल देता है निकाल देता है तो मड़ी प्रकाश देती है तो प्रकाश जहाँ तक उस मरी का प्रकाश जाता है उसी प्रकाश में वो चरता है वो लट्ठा दो लट्ठा चार लट्ठा दूर भी जाके चरता है जहाँ तक प्रकाश उसका जाता है लेकिन उसका ध्यान मड़ी पर टिका रहता है चरता है दूरी पर लेकिन ध्यान कहाँ मड़ी पर है यदि कचादित कोई छाया उस पर पड़ती है सटाक से 120 की रफ्तार से जाएगा वहाँ पल टपकते वहाँ पहुँच जाएगा इतना तेज तो चल रहा है वो है ना ऐसा होता है वहाँ पहुँच जाएगा जरा सा भी यदि कोई छाया पड़ी वहाँ पहुँच जाएगा उस प्रकार से ध्यान मरी अर्थात सदगुरु फणी अर्थात साधक को चाहिए कि वो ध्यान इस प्रक्रिया से करे कि संसार का सभी काम खाना पीना उठना बैठना रोना गाना हंसना कुछ भी करे नौकरी चाकरी खेती गृहस्थी लेकिन ध्यान कहाँ रहे मड़ी पर रहे सदगुर पर रहे यदि जरा सा इधर गड़बड़ हुआ तो उसे तुरंत ध्यान नहीं देना चाहिए जैसे वो साँप आ जाता है जरा सा मणि पर कोई छाप पड़ी फटाख से आ जाता है तो ये स्थिति है ये ध्यान यही ध्यानी ही है तो फनी मनी धरे उतार आप चरने को जावे ये सांप मणि को उतार कर रख देता है उसके प्रकाश नो वो चरने को जाता है वह गाफिल ना परे सुरत मन मणि माही रहवे, वो गाफिल जरा से भी गफरत नहीं करता अपना ध्यान अपनी सुरती मणि पर ही लगाए रखता है पलटू सब कारज करे सुरत रहे अलगान पलटू दास जी कहते हैं कि सब कार्य करो लेकिन सूरत को कार्य में मत लगाओ सदगुरु में लगा <laughs> सब कार्य करो लेकिन सौरत ही ध्यान जो है सदगुरु में लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे ये लोग करते हैं अरे भाई काम करो साइकिल चलाओ मोटरसाइकिल चलाओ फावड़ा चलाओ और पान खा लो मुख में दबाए रखो तो पान का आनंद भी तो लेते हो पान का आनंद लेते लेते आप कुछ भी कर सकते हैं साइकिल चला सकते हैं पौड़ा चला सकते हैं और कुछ कर सकते हैं लेकिन पान का आनंद भी ले सकते हैं उसी प्रकार से संसार के सभी कर्म को तो करते हुए भी आप जो है सदगुरु का कुमरस का पान कर सकते हैं इसलिए कहा कि कर से कर्म करो विधिनाना अमन राखो जहाँ कृपा नि हाथ से इस शरीर से जो कर्म है जो उचित कर्म है जो धर्मानुकूल कर्म है जो कर्तव्य कर्म है उसी करते रहो लेकिन ध्यान सदगुरु ने लगाया जाओ कर्म कमठ दृष्टि जो लाभ ही सो ध्यानी ही प्रमाण यानी वही पलटूदास जी कहते हैं कि जो एक कच्चप की दृष्टि से ध्यान करता है यही ध्यानी का प्रमाण है ठीक अच्छी बात